संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व अहंकार से पंच महाभूतों और इंद्रियों की सृष्टि अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव का वर्णन तथा निवृत्ति मार्ग का उपदेश ब्रह्मा जी ने कहा मर्षिगण अहंकार से पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं इन्हीं पंच महाभूतों में अर्थात इनके शब्द स्पर्श रूप रस और गंध नामक विषयों में समस्त प्राणी मोहित रहते हैं महाभूतों का नाश होने के समय जब प्रलय का अवसर आता है उस समय समस्त प्राणियों को महान भय का सामना करना पड़ता है जो भूत जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय हो जाता है ये भूत अनुरोम क्रम से एक के बाद एक प्रकट होते हैं और विलोम क्रम से इनका अपने अपने कारण में लय होता है इस प्रकार संपूर्ण चलाचर भूतों का लय हो जाने पर भी स्मरण शक्ति से सम्पन्न धीर्दय योगी पुरुष नहीं लीन होते शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तथा इनको ग्रहण करने की क्रियाएं ये करण रूप से अर्थात सूक्ष्म मन स्वरूप होने के कारण नित्य हैं, अतः इनका भी प्रलय काल में लय नहीं होता स्थूल पदार्थ अनित्य हैं और उनको मोह के नाम से पुकारा जाता है शरीर के बाह्य अंग रक्त मांस के संघात आदि स्थूल एवं अनित्य हैं इसीलिए दीन और कृपण माने गए हैं प्राण अपान उदान समान और व्यान ये पांच वायु नियत रूप से शरीर के भीतर निवास करते हैं अतः ये सूक्ष्म हैं मन वाणी और बुद्ध के साथ गिनने से इनकी संख्या आठ होती है ये आठ इस जगत के उपादान कारण हैं। जिसकी त्वचा नासिका कान आख रसना और वाक ये में हो, हो मन शुद्ध हो और बुद्धि एक निश्चय पर स्थिर रहने वाली हो जिसके मन को उपरयुक्त इंद्रियादी रूप आठ अग्निया संतप्त न करती हो वह पुरुष कल्याण में ब्रह्म को प्राप्त होता है उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होता अहंकार से उत्पन्न हुई जो ग्यारह इंद्रियां बतलाई जाती है उनका अविशेष रूप से वर्णन करूंगा सुनो कान त्वचा आख रसना नाक आंख पैर गुदा उपस्थ और वाक ये दस इंद्रियां है मन ग्यारहवीं इंद्री है मनुष्य को पहले इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए तत्पश्चात उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है इन इंद्रियों में पांच ज्ञान इंद्रिय हैं और पांच कर्मेंद्रिय कान आदि पांच इंद्रियों को ज्ञान इंद्रिय कहते हैं और शेष पांच इंद्रिया कर्मेंद्रीय कहलाती हैं मन का संबंध ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रीय दोनों से है और बुद्धि बारहवीं इंद्रिय है इस प्रकार क्रमशः ग्यारह इंद्रियों का वर्णन किया गया इनके तत्व को अच्छी तरह जानने वाले विद्वान अपने को किताब मानते हैं अब समस्त ज्ञानेंद्रियों के भूत अधिभूत आदि विभिन्ध विषयों का वर्णन किया जाता है आकाश पहला भूत है कान उसका अध्यात्म इंद्रिय शब्द उसका अधिभूत विषय और दिशाएं उसकी अधिदैवत अधिष्ठातृ देवता है वायु दूसरा भूत है त्वचा तो उसका अध्यात्म स्पर्श उसका अधिभूत और विद्युत उसका अधिदैवत है तीसरे भूत का नाम है तेज नेत्र उसका अध्यात्म रूप उसका अधिभूत और सूर्य उसका अधिदेवत है जल को चौथा भूत समझना चाहिए रसना उसका अध्यात्म रस उसका अधिभूत और चंद्रमा उसका अधिदेवत है पृथ्वी पांचवी भूत है नासिका उसका अध्यात्म गंध उसका अधिभूत और वायु उसका अधिदेवत है इन पांच भूतों में जो अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव है उनका वर्णन किया गया अब कर्मेंद्रियों से संबंध रखने वाले विविध विषयों का निरूपण किया जाता है ब्राह्मण दोनों पैरों को अध्यात्म कहते हैं और गंतव्य स्थान को उनके अधिभूत तथा विष्णु को उनके अधिदेवत बतलाते हैं गुदा अध्यात्म है और मल उसका अधिभूत तथा मित्र उसके अधिदेवता है संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला उपस्थित अध्यात्म है और वीर उसका अधिभूत अधिदेवता है, है। वाणी अध्यात्म है और वक्तव्य उसका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदेवत है पंचभूतों का संचालन करने वाला मन अध्यात्म कहा गया है संकल्प उसका अधिभूत है और चंद्रमा उसके अधिष्ठाता देवता माने गए हैं संपूर्ण संसार को जन्म देने वाला अहंकार अध्यात्म है और अभिमान उसका अधिभूत तथा रुद्र उसके अधिष्ठाता देवता है विचार करने वाली बुद्धि अध्यात्म मानी गई है मंतव्य उसका अधिभूत और ब्रह्मा उसके अधिदेवता है रानियों के रहने के तीन ही स्थान है जल थल और आकाश चौथा स्थान संभव नहीं है देधारियों का जन्म चार प्रकार का होता है अडज उद्भिज श्वेतज और जरायज तपस्या और पुण्य कर्म का अनुष्ठान यही विद्वानों का कर्तव्य है कर्म के अनेकों भेद हैं, उनमें यज्ञ और दान ये प्रधान है वृद्ध पुरुषों का कहना है कि द्विजों के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के लिए वेदों का अध्ययन अत्यंत पुण्य का कार्य है जो मनुष्य इस विषय को विधि पूर्वक जानता है वह योगी होता है तथा उसे सब पापों से से छुटकारा मिल जाता है। है। इस इस प्रकार मैंने तुम लोगों से अध्यात्म विधि का का वर्णन किया। ज्ञानी पुरुषों को विषय होता है। इंद्रियों, उनके विषयों और पंच महाभूतों की एकता का विचार करके उसे मन में अच्छी तरह धारण कर लेना चाहिए मन के छीण होने के साथ ही सब वस्तुओं का क्षय हो जाने पर मनुष्य को जन्म के सुख अर्थात लौकिक सुख भोग आदि की इच्छा नहीं होती जिनका अंतकरण ज्ञान से संपन्न होता है उन विद्वानों को उसी में सुख का अनुभव होता है। महर्षियों अब मैं मन की सूक्ष्म भावना को जागृत करने वाली निवृत्ति के विषय में उपदेश देता हूँ जहाँ गुण होते हुए भी नहीं के बराबर है जो अभिमान से रहित और एकांत चर्या से युक्त है तथा जिसमें भेद दृष्टि का सर्वथा अभाव है वही ब्रह्म में बर्ताव बतलाया गया है वही समस्त सुखों का एकमात्र आधार है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट देता है उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं को संकुचित करके रजोगुण से रहित हो जाता है वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त एवं सुखी होता है जो कामनाओं को अपने भीतर लीन करके कृष्णा से रहित एकाग्र और संपूर्ण प्राणियों का सुहृद होता है वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है विषयों के अभिलाषा रखने वाली समस्त इंद्रियों को रोककर जन्म समुदाय के स्थान का परित्याग करने से मुनि का अध्यात्म ज्ञान रूपी तेज अधिक प्रकाशित होता है जैसे ईंधन डालने से आग प्रज्वलित होकर अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देती है उसी प्रकार इंद्रियों का निरोध करने से परमात्मा के प्रकाश का विशेष अनुभव होने लगता है जिस समय योगी प्रसन्न चित्त होकर संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतकरण में स्थित देखने लगता है, उस समय वह स्वयं ज्योति स्वरूप होकर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमात्मा को प्राप्त होता है जिसने इन लोक में तीन गुणों वाले पंच भौतिक देह का अभिमान त्याग दिया है उसे अपने हृदया काश में पर ब्रह्म परब्रह्म रूप उत्तम पद की उपलब्धि होती है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है जिसमें पांच इंद्रिय रूपी बड़े कगारे हैं जो मनोवेग रूपी महान जल राशि से भरी हुई है और जिसके भीतर मोहमय कुंड है उस देह रूपी नदी को लांघकर, जो काम और क्रोध दोनों को जीत लेता है वही सब दोषों से मुक्त होकर पर परमात्मा का साक्षात्कार करता है जो मन को हृदय कमल में स्थापित करके अपने भीतर ही ध्यान के द्वारा आत्मदर्शन का प्रयत्न करता है वह संपूर्ण भूतों में होता है और उसे अंत करण में परमात्म तत्व का अनुभव होने लगता है जैसे एक दीप से सैकड़ों दीप जला दिए जाते हैं उसी प्रकार एक ही परमात्मा यत्र तत्र अनेकों रूपों में उपलब्ध होता है ऐसा निश्चय करके ज्ञान पुरुष सब रूपों को एक से ही उत्पन्न देखता है वास्तव में वही विष्णु मित्र वरुण अग्नि प्रजापति धाता विधाता प्रभु सर्वव्यापी संपूर्ण प्राणियों का हृदय तथा महान आत्मा है ब्राह्मण समुदाय देवता असुर यक्ष पिशाच पितर पक्षी राक्षस भूत और संपूर्ण महर्षि भी सदा उस महात्मा की स्तुति करते हैं